के पूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वह हम लोगों को जन्म जात प्राप्त है कर्म करने की सामर्थ्य मिली है कार्य क्षमता विचार करने के सामर्थ्य मिली है और प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक विश्वास करने की सामर्थ्य मिली है कर्म ज्ञान और प्रेम क्रिया शक्ति विचार शक्ति और भाव शक्ति तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ सभी भाई बहनों को जन्म जात प्राप्त रहती है जीवन दाता जन्म दाता ने साधन सामग्री से संपन्न करके हम लोगों को संसार में भेजा है कार्य क्षमता का सही उपयोग हो गया होता तो हमारे भीतर से करने का राग मिट गया होता करने का राग मिट गया होता तो जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो गई होती आज जिस दशा में हम लोग अपने को पाते हैं उस दशा का अध्ययन करिए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनेक बार हम लोगों को शरीर धारण करके संसार में रहने का मौका तो मिला लेकिन शारीरिक बल के द्वारा जो कार्य क्षमता मिली उस कार्य क्षमता का हमने सही उपयोग नहीं किया होगा अगर हमने उसका ठीक उपयोग किया होता तो राग मिट गया होता फिर जन्म लेकर के इस धरती पर बैठने की आवश्यकता शेष नहीं रहती तो हम सब लोग स शरीर यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक हमने कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है इसलिए कुछ करने शेत रह गया है पूरा उपयोग करने का अर्थ क्या है शरीर को लेकर संसार में रहते हुए मनुष्य होने के नाते साधक होने के नाते शांति स्वाधीनता और प्रेम पाने के जिज्ञासु होने के नाते अपने को क्या करना चाहिए तो महाराज जी ने सलाह दी कि दुनिया में रहते हुए ममता के के के संबंध से ऊपर उठ जाओ, जगत नाते, नाते, आत्मा के नाते, परमात्मा के नाते सभी को अपना मानो और सभी को अपना मानने का ये बहुत ही सहज स्वाभाविक परिणाम निकलेगा कि, कि किसी भी दुखी को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होगा करुणा उपजेगी उसमें और किसी भी सुखी को देखकर तुम्हें प्रसन्नता होगी तो दुखी के के दुख से से करुणित तो होना होना और सुखी मात्र के सुख प्रसन्न यह मनुष्यता का पहला लक्षण बताया महाराज ने दुन। इस दुनिया में रहने का यह पहला ही नियम है कि भाई दुखी मात्र के दुख से द्रवित होना चाहिए हृदय को होना चाहिए और सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना चाहिए तो दुख देखकर देखकर दुखी होना और सुख प्रसन्न होना हम लोगों को आता है कि नहीं दे? आता है लेकिन उसमें गलती क्या है तो गलती ये है कि जगत के नाते सभी को हम अपना नहीं मानते आत्मा के नाते सभी निज स्वरूप है ये भी हम नहीं मानते और परमात्मा के नाते सभी मेरे प्यारे के प्यारे हैं, ये भी नहीं मानते तब क्या मानते हैं और देखिए अपनी भूल अपने को दिखाई देगी जीवन का जो दार्शनिक सत्य है फिलोसॉफिकल ट्रुथ उस पर तो दृष्टि हट गये सारा जगत एक ही काही है एक समि शक्ति के द्वारा संचालित है तो सारा जगत शरीर की दृष्टि से एक है इस बात को हम लोग भूल गए सभी निज स्वरूप हैं, सभी अपने आत्मा के स्वरूप में ही है, हैं, तो निज स्वरूप के नाते आत्म स्वरूप होने के नाते सभी अपने हैं इस बात को भी हम भूल गए और सारी सृष्टि के बनाने वाले एक अकेले परमात्मा है तो सभी प्राणी उनको प्रिय है सभी प्राणी उनके अपने हैं तो प्यारे प्रभु तो के नाते सभी अपने हैं, तो के भुला दिया हमने ईश्वरवाद के सत्य को सामने से हटा दिया हमने और सामने किसको रख लिया तो देहवाद को देहवाद सामने आ गया क्या हो गया कि ये तो इस शरीर से पैदा किए हुए बच्चे हैं, तो इसलिए इनके दुख से दुखी होते रहो इनके सुख से प्रसन्न होते रहो और इनको सुखी करने के लिए अन्य बच्चों को अन्य के शरीरों को दुख देने में भी न हिटको तो विकास होगा कि ग्रास होगा होगा विकास हो नहीं सकता क्योंकि ये असत्य नहीं है शरीर से माना हुआ संबंध है सत्य नहीं है क्यों नहीं है कि जिन शरीरों के कारण से मैंने संबंध माना वो माने हुए शरीर के संबंधी सदा के लिए मेरे साथ हैं नहीं है जिन शरीरों के संबंध से कभी मैंने किसी को माता पिता करके माना था वे माता पिता अपने पास सदा के लिए हैं नहीं है जिन जिन बच्चों को शरीर से पैदा करने के कारण अपना बेटा बेटी करके हमने माना था उनके साथ सदा के लिए संयोग निभ गया नहीं निभ तो आँखों से दिखाई देता है बुद्धि से समझ में आता है कि शरीर के माध्यम से माना हुआ संबंध नित्य संबंध नहीं है तो इसको प्रधानता दे देना तो असत को प्रधानता दे दिया मैंने तो ममता का दोष पैदा हो गया राग और द्वेष पैदा हो गया देह के संबंध से जिनको मैंने अपना माना उनके प्रति मेरी आसक्ति पैदा हो गई और उनकी आसक्ति के कारण दूसरों से द्वेष पैदा हो गया तो भीतर में ममता का दोष पैदा हो जाए और राग द्वेष का विकार पैदा हो जाए तो सत्य का दर्शन होगा इसीलिए नहीं होता है क्या होता है कि जिनको अपना माना उनका दुख तो हमको व्याकुल कर देता है और जिनको अपना नहीं माना उनका दुख देखते हुए भी हम आराम से खा लेते हैं और सो जाते हैं और जिनको हमने अपना माना उनके सुख को देखकर तो प्रसन्नता हो जाती है और जिनको अपना नहीं माना उनके सुख सुविधा को देख करके भीतर में हिंसा पैदा हो जाती है तो ये मनुष्यता का लक्षण है ठीक नहीं है अगर ये दोष जीवन में बनाए रखेंगे तो किसी जप तप के द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति हो जाएगी ठीक नहीं होगी तो जरूरी किस कौन सी बात है जप तप का आरंभ करना जरूरी है कि जो मनुष्यता का लक्षण नहीं है जो दोषों, विकारों के रूप में मुझको मेरे सत्य से दूर करने वाली बातें हैं उनको अपने में से निकालना ज्यादा जरूरी है पहला कदम क्या है स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि काम करने की शक्ति जो मिली है कर्म का महत्व जो मनुष्य के जीवन में है उस कर्म को ज्ञान से प्रकाशित करके प्रेम के भाव से कोमल करके ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा ही किया हुआ कर्म तुमको करने के राज से मुक्त कर दे ये एक बात हो गई ये पहली बात हो गई दूसरी बात क्या है कि अब आप सोच करके देखिए महाराज जी ने कहा कि देखो भैया ये जो बिल्ली है तो दिल्ली भी जिन बच्चों को पैदा करती है तो दांतों से बड़ी कोमलता से उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ऐसा हम लोगों ने सुना है कि सात बार जगह वो बदलती है तो उसके बच्चों की आंखें खुलती है तो उन्हीं दांतों से जो उसके बड़े ही हिंसक दांत हैं और तीखे दांत हैं उन्ही दातों से अपने पैदा किए हुए बच्चों को तो बड़ी कोमलता से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और वही बिल्ली चूहा दिख जाए तो उन्हीं दांतों से कितने तीखे से उसके गले में चुहा देती है कि उसकी उसकी हिंसा भी हो जाती है और उसको चिगा करके खा करके अपना पेट भी भर लेती है तो तो हिंसक जंतु है और उसके बड़े तीखे दाँत है लेकिन जिन बच्चों के प्रति उसकी ममता है की ये मेरे बच्चे है उनको तो बड़ी कोमलता से छूती है और जिन चूहों को मार करके खा जाना चाहती है उन चूहों पर उन्हीं बातों से बड़े आक्रमण करती है तो अपना जिसको मानोगे उसके प्रति कोमलता रखोगे पराया जिसको मानोगे उसके प्रति कठोरता रखोगे तो ये लक्षण तो पशुओं का है बिल्ली का है यह लक्षण मनुष्य का तो नहीं होना चाहिए जी? नहीं होना चाहिए न तो अब देखो कि हम लोग भी साधक हो कर के सचेत हो कर के विचारक होकर के सत्संगी होकर के ईश्वर विश्वासी हो कर के अगर अपने पराए का भेद रखेंगे राग और द्वेष के दोष में बंधे रहेंगे तो सत्य का दर्शन कैसे होगा नहीं होगा तो पहले पहले आँख बंद करके ध्यान लगा करके भगवान इष्ट के विग्रह पर दृष्टि गढ़ाने की चेष्टा करने की जरूरत है कि पहले दार्शनिक सत्य को अपना करके अपने भीतर से राग द्वेष मिटाने की जरूरत है ठीक है ना? तो इस राग द्वेष के रहते हुए सत्य का दर्शन नहीं होता है सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है चित्त की शुद्धि नहीं होती है इसलिए स्वामी जी महाराज ने मनुष्यता का पहला कदम बताया कि भाई दुखी मात्र को देखकर कर होना और सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना इसको मनुष्यता का पहला लक्षण मानो और ऐसा अपना स्वभाव बनाओ तो गलत बात को हम पकड़े रहेंगे तो सही बात का अनुभव हो नहीं सकता और गलत बात को छोड़ना चाहेंगे तो गलत बात का कोई अपना मौलिक आधार नहीं होता जो बात गलत है सही नहीं है उसको त्यागने में अपने लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी देर नहीं लगेगी और जो भौतिकवाद का सत्य है जो अध्यात्मवाद का सत्य है जो ईश्वरवाद का सत्य है उसको अपनाने में अपने को किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है इस दृष्टि से अगर आप अपनी साधना को सफल करना चाहते हैं, तो कर्म के क्षेत्र में अपने को शुद्ध बनाइए ये हम लोगों का पहला हिस्सा हो गया अब उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें बड़ा भारी वैज्ञानिक सत्य ये है कि व्यक्ति के जीवन में जब करुणा का रस आता है तो उसके भीतर से सुख भोग की रुचि खत्म हो जाती है ये वैज्ञानिक सत्य है सुख भोगना अलग बात है वो तो भाग्य के विधान से किसको कितना मिलेगा वो कौन कर सकता है लेकिन सुख भोग की रुचि को रखना इसमें अपने लोगों को बड़ा घाटा है क्या घाटा है रुचि भीतर-भीतर रहती है। तो सुख मिल गया तो हम सुख के हाथों बिक गए अमर आत्मा सच्चितानंद मैं हूँ ये जो अपना सत्य स्वरूप था वो तो एक किनारे रह गया और सुख भोग की रुचि की पूर्ति में हम सुख के हाथ दिख गए तो दुख के भागी बन गए और अगर रुचि है और उसकी पूर्ति नहीं होती तो अभाव और निरस्ता में फंस गए तो यह एक बड़ा भारी साइकोलॉजिकल फैक्ट है यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो व्यक्ति भीतर भीतर जितनी निरस्ता की पीड़ा को पाता है वो अधिक से अधिक काम बासना के फेर में पड़ा रहता है जितनी निरस्ता सताएगी उतनी काम उग्र होगी। ये रिसर्च किया हुआ परिणाम एरिया में क्रिमिनल्स पैदा होते हैं ज्यादा तो साइकोलॉजी ऑफ क्राइम ये सब हम लोगों को बढ़ाया जाता था तो उसने बताया कि कि वे लोग जिनको शारीरिक सुविधाएं कम है और उनको अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया महल हैं और उसमें बढ़िया बढ़िया सुगंधित भोजन बन रहे हैं सुगंधी हवा में फैल रही है और खाने की रुचि और सुख से रहने की रुचि अपने भीतर है और मिलेगी नहीं तो अभाव में पड़े हुए नीरस्ता में पड़े हुए लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है तो रिसर्च का परिणाम मैं आखिर सुना रही हूँ आपसे, कोई कल्पना की बात नहीं बता रही हूँ अंदाजी बात नहीं कह रही तो रिसर्च के परिणाम में ये देखा गया कि उनके यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा होती है और बहुत सी बातों के भीतर एक कारण यह बताया गया, गया की आदमी के जीवन में अधिक अधिक निर रहती है तो अधिक अधिक काम से वो होता रहता है उसमें काम होती है। तो अब साधक के स्टैंड पर आ जाइए आप साधक हैं, आप शांत रहना पसंद करते हैं आप मन को निश्चिंत निर्विकल्प अचिंत बनाना पसंद करते हैं तो जो जो आपकी चेष्टाएं हैं कि मुझे मुझे शांति मिले निर्विकल्पता मिले निश्चिंतता मिले अचिंत हो जाऊं मैं और हमारी वृत्तियां जो हैं वो बाहर से अंदर की ओर जा करके नित्य योग तत्व बोध परम प्रेम में जुट जाएं ये लक्ष्य है ना नी तो भाषा तो समझ में आती है बहुत सुनी हुई है आपकी तो ये जो हमारा लक्ष्य है इस लक्ष्य की पूर्ति में आप अपना अपना दिल टटोल कर देखिए सुख की रुचि के अवे और कोई बाधा है और कोई बाधा नहीं है इस सुख की रुचि हमको हमारी वृद्धियों को हम उनको पकड़ के अंदर ले जाना चाहते हैं और वो बाहर बाहर दृश्य जगत की हो भटकती रहती है भटकती रहती है इस संघर्ष में साधक का बहुत सा समय निकल जाता है तो स्वामी जी महाराज ने सलाह क्या दी कि भाई तुम घर पारी हो बाल बच्चेदार हो हो, कल गृह तो एक माँ मिली थी ना तो कहने लगी कि अरे मैं तो बाल बच्चेदार हूँ गृहस्थी वाली हूँ रोज रोज तो आती नहीं हूँ हाँ दादी आज आ गई हूँ तो मुझको पूजा कर लेने दो तो बाल बच्चेदार होना घर गृहस्थी होना सत्संग ऐसी दूर होने का लाइसेंस है क्या नहीं है न तो मानव सेवा संघ के नाम से स्वामी जी महाराज ने जो सत्य हम लोगों के सामने रखा वो इस प्रकार से रखा कि भाई आप बाल बच्चे बच्चेदार हैं घर गृहस्थी वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं कारोबार करने वाले हैं, संसार के चलाने वाले हैं, शासन के सूत्रधार हैं, धर्म समाज की सेवा करने वाले है ये सब सारी हम लोगों की मान्यता है तो इनको अगर साधन रूप नहीं बनाओगे तो इसमें से निकलने की सामर्थ्य कभी आएगी दे? नहीं आएगी। इसलिए इसमें से निकलने की सामर्थ्य आपको चाहिए और चाहिए तो आज की जो आपकी मान्यता है उसी में आप अपने को साधक स्वीकार करिए और साधक की स्वीकृति में सुख दुख को तो फिट करिए समाज में रहते हुए समाज का संसार का परिवार का काम करते हुए आप कह सकते हैं कि मुझको सुख दुख छूटा नहीं है सही कह सकते हैं भाई सुख सुख भी अपने को छू रहा है। दुख भी अपने अपने को को छू छू रहा रहा रहा है है है दुख दुख का हो तो सुख दुख का स्पर्श जो अपने को हो रहा है इसी दशा को साधन रूप बनाइए कैसे बनाइएगा कि अभी तो चार बच्चों के दुख से दुख हो रहा था अब तो हम साधक होने के नाते प्यारे प्रभु के नाते सब बच्चों को उनकी खुलवारी के पुष्प मानेंगे और किसी बच्चे का दुख देख करके हमारे हृदय में करुणा उठ जाएगी। किसी बच्चे को हँसता खेलता देख करके मेरा मातृ हृदय है, है तो हँसते खेलते मारते बच्चों को देख करके मेरे भीतर प्रसन्नता होगी तो इसमें कोई पैसा खर्च होने का है महंगाई से कोई तंगी आने वाली है अगर इतना भी हृदय को उदार बनाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है तो सारी सृष्टि को जो अपने अनंत माधुर्य के वस में समेट करके रखता है सबकी खबर लेता है सबकी रक्षा करता है सबको प्यार करता है उस परमात्मा का प्रेम अपने को कैसे मिलेगा ये साधना जो है वो किसके लिए है घर लोगों के लिए है बाल बच्चेदार लोगों के लिए है जीवन को आरम्भ करने वालों के लिए है समाज का काम करने वालों के लिए है इसलिए इस साधना को आप आरम्भ करिए तो उसमें क्या हो जाएगा दुखी मात्र के दुख से करुणित होना और बड़ी बड़ी बढ़िया बात है सुंदर बात है हृदय में जब करुणा का रक्त आता है तो सुख भोग की रुचि का नाश हो जाता है तो अब आप सोच करके देखिए कि ममता ममता के घेरे को तो तोड़ा नहीं और शरीर से पैदा किए हुए लोगों के मोह के भीतर अपने को बांध के रखा और साधन के समय पर अकेले में एक घंटा के लिए बैठ करके सुख भोग की रुचि को हटा करके मिटा करके उसके चिंतन को दबा करके भगवत चिंतन करना चाहते है तो तो ममता के घेरे में बंधे हुए व्यक्ति के बस की बात है कि वो भीतर से निरस्ता को मिटा दे नहीं मिटा सकेगा संसार के चिंतन को हटा दे नहीं हटा सकेगा तो तो जबरदस्ती आंख बंद करके अकेले में बैठ करके मन की वृत्ति के साथ संघर्ष करना ठीक है कि दुनिया में रह करके हृदय के दायरे को बढ़ाना स्वाभाविक है।, है ना? तो आज ही इसे बढ़ाना शुरू कर देना बहुत जल्दी लाभ दिखाई देगा देर नहीं लगाना क्या जाने ये मौका कब तक है कोई कह नहीं सकता आज जो शरीर में थोड़ा बल मालूम होता है बुद्धि में थोड़ी समझ मालूम होती है हृदय में थोड़ी उदारता मालूम होती है परिस्थिति अनुकूल दिखाई देती है आज ही अगर दिल के दायरे को बढ़ाने का प्रोग्राम हमने शुरू नहीं कर दिया तो कल क्या जाने प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो हम ही दया के पात्र बन जाएंगे दूसरों की सहायता लेने के लायक बन जाएंगे तब ये काम कैसे बनेगा भाई कुमार है कि जब तक तुम्हारे पास अनुकूलता आई है धरती गंगा में हाथ धो लो अपनी अशुद्धि को मिटाने के लिए तुम शुद्ध हो जाओ दो बातें हुई करुणा का रस मनुष्य के हृदय में आता है तो तो सुख भोग की रुचि का नाश हो जाता है करुणा और प्रसन्नता मनुष्य के लिए इतना आवश्यक तत्व है कि इसके द्वारा बड़े जबरदस्त भव्योगों का नाश हो जाता है इसलिए इसको तो उन्होंने पहला कदम बताया अब उसके बाद आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करिए हम लोगों को तो केवल दुनिया में कुशल से निर्वाह करने की बात ही नहीं है इस दुनिया में कुशल से अपना निर्वाह भी करना है और मरने से पहले दुनिया के बंधन से मुक्त भी होना है वो भी तो एक काम है न संसार में हम रहेंगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भगरत नाते आत्मा के नाते सबको अपना मानेंगे दूसरों के दुख से हृदय करुणा से भरा रहेगा दूसरों के सुख से हृदय प्रसन्नता से भरा रहेगा ये तो दुनिया में रहने का तरीका हो गया अब दुनिया के बंधन से मुक्त भी होना है तो अध्यात्म जीवन को आरंभ करो इस सत्संग का जो स्थान बना है उसमें अध्यात्म भवन लिखा हुआ है क्या मतलब है कि यहाँ आ करके हम लोग जो बैठते हैं तो अध्यात्म जीवन पर भी विचार करते हैं और उसमें भी अपने लोगों को प्रवेश पाना है तो अब आध्यात्मिक विकास पर विचार करो भौतिक दर्शन से जीवन का एक एस्पेक्ट हो गया एक पहलू हो गया अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि राग द्वेष को छोड़ करके जो हमने अपने परिपाश्व में दुखी जन के साथ अपना सुख बांटना पसंद किया तो जिनके साथ हमारा संपर्क बना और जिनके प्रति सद्भावना ले करके छोटी ऐसी छोटी सेवा मैंने की उनको अपना ही मान करके किया उनको अपने प्यारे का प्यारा मान करके किया ईश्वरवाद की दृष्टि से अपने प्यारे की प्रसन्नता के लिए किया अध्यात्मवाद की दृष्टि से राग निवृत्ति के लिए किया भौतिकवाद की दृष्टि से सुंदर समाज के निर्माण के लिए किया तो किसी भी सही दार्शनिक दृष्टिकोण से जो भी कुछ सेवा अपने से बन पड़ी छोटी से छोटी जो मैंने जगत के प्रति अर्पित किया उस सेवा के बदले में अपने को किसी प्रकार का कोई फल नहीं चाहिए ये जरूरी हो गया तो आप पैसे वाले हैं और उनकी सेवा में लगाने जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो की हुई इस सेवा के बदले में उनसे पैसे की आशा तो आप करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास है ही नहीं लेकिन अपने भीतर अगर किंचित मात्र ऐसा ही ध्यान में आ गया की इसकी गयी सेवा से समाज में मेरी खाति हो जाएगी अथवा जिनकी सेवा हम कर रहे हैं वे एक बार कृतज्ञता भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे अगर इतनी भी आशा अपने भीतर रख कर के काम करने हम चले तो सही सेवा नहीं बनेगी क्यों क्योंकि कोई दुखी अगर आपकी सेवा से प्रसन्न होकर कृतज्ञता भरी दृष्टि से आपको देखेगा तो आप शरीर से संबंध रखेंगे तब न उसकी दृष्टि का सुख लेंगे जी? ठीक है ना? तो शरीर का संबंध तोड़ने का प्रश्न जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा कोई प्रशंसा सूचक शब्द कहेगा तो कान से संबंध रखेंगे तब उसको सुनेंगे और देह का अभिमान भीतर रखेंगे तो प्रशंसा सूचक शब्दों से आनंदित होंगे तो प्रशंसा सूचक शब्दों को सुनना और उसका सुख लेना, अगर आपको पसंद आ गया, तो देह के अभिमान से ऊपर उठना संभव होगा, अब देह के अभिमान से अपने को तो ऊपर नहीं उठाया तो अविनाशी जीवन से अभिन्नता संभव होगी निज स्वरूप का बोध संभव होगा सच्चिदानंद मैं यह कथन सिद्ध होगा नहीं होगा तो भौतिक जीवन की विकसित दशा क्या है कि दुखी मात्र के दुख से तरहित होना सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना अध्यात्म जीवन में प्रवेश पाने का उपाय क्या है कि भाई जो भी कुछ यहाँ हम करेंगे उसके बदले में संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं रखेंगे किसी प्रकार की आशा नहीं रखेंगे सब क्या होगा कि करने के समय काम करेंगे आप और काम करना खत्म होगा तो शरीर और संसार से बिल्कुल संबंध टूट जाएगा आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा प्रयोग करके देख लीजिएगा अगर किसी प्रकार का लगाव संसार के साथ रखो तो उसका चिंतन कभी नहीं टूटता है और अगर संसार ऐसी कुछ न चाहो कुछ अपने को उससे लेना ही नहीं है वो संबंध रहता ही नहीं है एक एकदम खत्म हो जाता है पाठ हम पढ़ते थे तो उसमें बड़ा बढ़िया उदाहरण हमको मिला था एक एक, एक यूनिट जो होता है मनुष्य के स्नायु का वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होता है उसमें ऐसे जुटा हुआ कनेक्शन नहीं होता है एक सुई यहाँ चुभ गई और सूचना एकदम जाकर के पेन सेंसेशन के सेंटर में पहुंच गई और आपको पीड़ा मालूम हुई और झट से आपने हटा लिया तो पूरे सर्किट में काम कर दिया सेंसेशन ले जाने वाले नर्व ने पेन सेंटर में पहुंचा दिया और मोटर और को चलाने वाले नर्व ने झट से उंगली को वहाँ से हटा दिया तो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के जितने यूनिट है सब एक दूसरे से अलग अलग पड़े रहते हैं कोई स्ट्रक्चरल रिलेशन उनमें नहीं होता है रचना की दृष्टि से उनमें संबंध नहीं होता है सब एक अलग, अलग अलग अलग अलग यूनिट एक एक अपना पड़ा रहता है और जब कोई संवेदना उनको यहाँ से यहाँ ले जानी है तो ये फंक्शनल रिलेशन कहलाता है स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं है तो क्रियात्मक संयोग उनका बन जाता है जब ले जाना हुआ कंडक्ट करना हुआ तो वो आपस में जुटते चले जाते हैं सूचना पहुँचती जाती है जब स्वामी जी महाराज के पास आ करके मैं और मेरे शरीर का संबंध सब मेरी समझ में आया तो मैंने कहा कि ये कोर फंक्शनल रिलेशन है स्ट्रक्चर का कोई संबंध ही नहीं है मैं बना है अलौकिक तत्वों से शरीर और संसार बना है भौतिक तत्वों से दोनों में स्ट्रक्चरल रिलेशन त्रिकाल में भी हो ही नहीं सकता तो क्या होता है की जब संसार को पसंद करो तो झट से फंक्शनल रिलेशन जुट जाता है और संसार से काम लेना खत्म करो तो धन से संबंध टूट जाता है इतना स्वाभाविक है इतना स्वाभाविक है कि आपको किसी प्रकार का परिश्रम और अभ्यास बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं है और पता नहीं साधना करने वाले साधना सीखने वाले सिखाने वाले लिखने वाले सुनाने वाले किस किस तरह का अभ्यास इतना फैला के रख लेते हैं अरे भाई जिन शरीरों से तुमको अपना लगाव तोड़ना है उन शरीरों के आधार पर अभ्यास करते रहोगे तो वो अभ्यास साधना तुमको और शरीरी जीवन में पहुंचाएगा कैसे बात समझ में आती है तो महाराज जी ने क्या कहा आध्यात्मिक विकास के लिए क्या करो कि समग्र दृश्य जगत से तुम्हे अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा इस सत्य को स्वीकार करो तुम तुम्हो अलौकिक जगत है भौतिक तत्व से बना हुआ इसमें से जो मिलेगा वो सब शरीरों के काम आएगा तुम्हारे काम नहीं आ सकता है इसलिए संसार का दिया हुआ जो सामान तुम्हारे पास है वो संसार की सेवा में सब धन्यवाद अर्पण कर दो और उसके बाद अकेले हो जाओ तो उस परादृश्य जगत से संबंध टूट जाता है एक बार एक एग्जिबिशन छात्राओं को लेकर के छात्रावास में मैं रहती थी तो लेकर के गई देखने दिखाने उनको दिखा उठा के चले आए तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट उठा तो तो प्रसिद्ध अत्यक्ष होने लगा तो बैठा करके सबको कागज पेंसिल दे देते हैं पाँच मिनट का समय दे देते हैं और देख है कि किसको की किसकोकरण की कितनी शक्ति है तो पावर किसने कितना है तो देख करके आग है और लिख के दो तो कि तुमने क्या क्या देखा तो किसकी दृष्टि अधिक से अधिक अपने वातावरण की वस्तुओं को ग्रास कर सकती है देख सकती है याद रख सकती है मेंटल पावर का टेस्ट करने लगे हम तो लगे लिख करके दिया तो किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने तो लड़किया थी न तो उनको सिलाई की दुकान और और मिठाई की दुकान और रसोई की दुकान और ये बर्तन और ये कपड़े यही सब दिखाई दिया बहुत सी चीजें वहाँ पर थी जिसको उन्होंने नहीं देखा ताकि भाई उस बताने के बदल में ये भी तो था तो नहीं हम लोगों ने नहीं देखा तो क्या है क्या है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है वो आपके प्रोफेक्शन फील्ड में ही नहीं आएगा तो अगर दृश्य जगत से आप अपने लिए कुछ लेना नहीं चाहते हैं तो सच मानिए जिस समय आप उसे से लगाव तोड़िएगा उसी समय उसका चिंतन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो लगाव तोड़ना जरूरी है कि भीतर के चिंतन को निकाल कर फेंकने की चेष्टा जरूरी है जी लगाव तोड़ना जरूरी है अच्छा और सोचो लगाव रखने से संसार ने तुमको संतुष्ट कर दिया क्या जी नहीं कर दिया लगाव रखते रखते भी लगाव रखने का ये माध्यम जो है पर जल जाएगा की नहीं जल जाएगा तो लगाव रह गया शरीर जल गया क्या दशा होगी सोचो यम या उसी का नाम मैं रखती हूँ बाकी तो उस शब्द का अर्थ क्या है लगाव रह गया और दे, देखने की इच्छा रह गई और आंखें खत्म हो गयी स्वाद लेने की इच्छा रह गई और पाचन क्रिया खराब हो गई शरीर से बाल बच्चों से चिपकने की बातना रह गई और शरीर पर जल गया भयंकर स्थिति है? उस भयंकर स्थिति से तो बचना है इसीलिए तो स्वागत बनने का प्रश्न है इसीलिए तो सिद्ध होने का प्रश्न है इसीलिए तो भगवत शरणागति की आवश्यकता है इसलिए स्वामी जी महाराज ने सलाह दी कि अब उससे आगे उठो तो आगे उठकर क्या करो कि तुम्हारे पास जो है इस जगत की सेवा में अर्पण कर दो और बदले में किसी से किसी प्रकार की आशा मत रखो तो सच्ची बात है कि आप आशा छोड़ देंगे तो दबाव छूट जाएगा आशा छोड़ देंगे तो चिंतन छूट जाएगा आशा छोड़ देंगे तो संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे तो रास्ता खुल जाएगा आपका की बाहर से सारी व्यक्तियाँ सिमट करके अंदर हो जाएंगे अंतर्मुखी हो जाएंगे आप और भीतर में एक ही केंद्र है the main spring of life एक ही है, जीवन का मूल स्रोत एक ही है तो जब जीवनी शक्ति को हम बार बार खर्च नहीं करेंगे तो वो अंदर में जाकर के बड़े वेद के साथ अपने मूल पत्तों में अपने निज स्वरूप में जाकर के शामिल हो जाएगी और आप सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे तो ये विचार शक्ति के सदुपयोग का परिणाम है कि हम अपने लिए की हुई भलाई के बदले में संसार से किसी प्रकार की आशा न रखें। और अब मनुष्य के जीवन का तीसरा पहलू भी है कर्म क्रिया शक्ति विचार शक्ति और भाव शक्ति तो हम लोगों को तो एक विशेष शक्ति प्राप्त है वो है भाव प्रेम का भाव श्रद्धा भक्ति विश्वास का तत्व यह भी मनुष्य को मिला है जैसे जैसे कार्य करने की क्षमता मिली है जैसे भले पूरे पर कर विचार करने की शक्ति मिली है ऐसे ही श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम ये सब भी मिला हुआ है तो ये भाव पक्ष कहलाता है तो इस भाव पक्ष का अब तक मैंने मिश्रित उपयोग किया इसलिए मेरे भीतर तरह तरह की आसक्तिया पैदा हो गयी अब हम अपने को साधक कहते हैं अब हम अपने को सत्संगी कहते हैं अब तो इस बात पर हम तुल गए हैं कि इस शरीर का नाश होगा पीछे और हम अपने वास्तविक स्वरूप से अभिन्न होंगे पहले इस बात के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं कि भाई हो गया खूब खेल तमाशे देख लिए खूब सुख दुख की लहरियों में डूबना उतरना सब देख लिया अब तो यह जी, इस जीवन का जो शेष भाग बचा हुआ है वह तो सब प्रकार से मुझे योग दो प्रेम से अभिन्न होने के लिए है शांति से और सरसता से मिलने के लिए है अब अब इस प्रकार का अपना निश्चय है इस निश्चय के अनुसार काम करना है तो इस निश्चय के अनुसार सलाह है अनुभवी संत की कि ये इसमें क्या करोगे तुम तो ऐसा करो कि शरीर के नाते से नाता संबंध मानना छोड़ करके अब के नाते से संबंध मानना आरंभ करो ये सारा संसार सारी सृष्टि चराकर जगत हमारे उस प्यारे प्रभु की ही अभिव्यक्ति है ये सब उनको प्रिय है ये सब उनके अपने हैं तो मुझे अब क्या करना है तो अपने भाव तत्व को पवित्र करने के लिए देह का नाता मिटा करके भगवत ना सभी के प्रति सद्भाव और प्रेम रखना है यहाँ से आरंभ करेंगे तो मेरा संबंध किस से है तो मेरा संबंध केवल एक से है अनेक से नहीं है अब ईश्वर विश्वासियों की दशा देखो ईश्वर विश्वासी क्या कहते हैं खुब मैंने सुना है महाराज जी के पास प्रश्न करते रहेंगे समझी महाराज भगवान का भगवान को याद करने बैठो तो बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। तो महाराज जी कहते हैं की देखो भैया जीवन में तुमने केवल भगवान का संबंध नहीं रखा है दस संबंध तुम्हारे पहले से थे और अब तुमने ग्यारहवा संबंध परमात्मा का मान लिया तो जीवन में एक बटा ग्यारह परमात्मा की याद आएगी और दस बटा ग्यारह संसार की याद आएगा ठीक तो अपने लोगों को क्या करना चाहिए अगर प्रेम तत्व को विकसित करना है और उसे उस प्यारे प्रभु के लिए परम पवित्र बनाना है तो आसक्ति का दोष उसमें से निकाल देना पड़ेगा और तो कुछ हुआ नहीं प्रेम तत्व जो है वो तो ऐसा अलौकिक तत्व है कि आप कितने भी अपराध में फंस जाइए और कितने भी पतन के गट्टे में चले जाइए उस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता हमारी भूलों से वो दूषित हो जाता है तो उसके दूषण को मिटा देना बस इतना ही अपना पुरुषाप है और वो तो जो करते कहते है कभी मिटा ही नहीं कभी मिटेगा ही नहीं तो अपना संबंध रखना है एक से और सबके प्रति सद्भाव रखना है उस एक के नाते तो भगवत नाते अगर जगत को अपना मानोगे तो भीतर में राग द्वेश का विकार पैदा नहीं होगा तो ईश्वर वाद से आरम्भ हो होता है हम लोग कहाँ से आरंभ करते हैं सबकी चर्चा तो मैं कह नहीं सकती कहना चाहिए नहीं मुझे कहने का अधिकार नहीं है मुझे अपने बारे में कहने का अधिकार है और आप हमारे प्यारे प्रभु के प्यारे हैं, इसलिए आपको सुनाना मतलब उनको सुनाना तो अपने रोग का इलाज भी करती हूँ मैं तो हमने क्या किया है तो हम क्या करते है की भगवान का एक चित्र सामने रख लिया और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से तरह तरह के उपाय से, हम अपने को उनके प्रति प्रेम भाव को प्रकट करने के द्वारा पवित्र बनाना चाहते हैं। तो विभिन्न संबंधों का त्याग नहीं किया तो सामने चित्र रख लो तो विग्रह रख लो तो और बहुत सामग्री जुटा लो तो और बहुत देर तक विधि विधान से पूजन करो तो एक संबंध अगर जीवन में नहीं है तो वो सजीव नहीं होता है थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ करके पूजा करना अच्छा लगता है थोड़ी देर के बाद ध्यान में आता है कि जल्दी जल्दी खत्म करके चलो अभी और दूसरे काम हैं। फिर क्या होता है तो मैंने ऐसे संतों के पास बैठकर देखा है और अपनी दशा को देखा है और बहुत सुंदर चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ जो जिन्होंने एक प्रभु से नाता जोड़ा जैसे मीरा जी ने कहा न मेरो नको तो दूसरा कोई मेरा है नहीं तो जिन्होंने एक प्रभु से नाता जोड़ा वे जब पूजा करने बैठती हैं और उनके प्रभु का प्रेम उनके हृदय में भरता है तो पूजा करते करते वे अपने को भूल जाते हैं अपने को भूल जाते हैं तो क्रिया खत्म हो जाती है और वे भाव के स्वरूप में होकर के से जुट जाते हैं देह धर्म वही छूट जाता है मैंने अपनी दशा क्या देखी है कि पूजा करते करते दूसरी कोई बात याद आ गई कोई दूसरा काम याद आ गया तो पूजा के आइटम्स को भूल जाती हूँ अंतर मालूम हुआ एक, एक भाव में इतना रस उमड़ा कि उसने अहम डूब गया मैं बन रहा नहीं प्यारा रहा प्यारा का प्यार रहा प्रीतम रहा प्रीतम की प्रीत रही मैं खत्म हो गया तो जिस मैं के भेद की दीवार के कारण उससे हमारी दूरी मालूम होती थी वो अहम जो है वो प्रेम के धातु में मिल गया